Om shanti magan bhayamun mera talks and songs appetizer the given at usocon international pune india discourse number 2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 और जिस दिन तुम जुड़ोगे उस दिन तुम पाओगे कि संसार में भी थे तुम उसी से जुड़े हुए सोए सोए जुड़े थे अब जाग कर जुड़े बस इतना ही फर्क है सोए सोए परमात्मा में जी रहे थे अब जाग कर जीने लगे बस इतना ही फर्क है विरोध कुछ भी नहीं जैसे इस बगीचे में कोई सोया हो गहरी नींद कोयल आए और गीत गाये पक्षियों का कलरव हो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 न तो मकान हिज रहे हैं न कोई अंधर है न कोई तूफान सिर्फ तुम नशे में हो तुम्हारे पैर डग नशा उतर जाएगा तुम पाओगे न कोई भूकंप था न कोई मकान गिर रहे थे मुला नसुद्दीन एक रात अपने घर लौटा खूब पी गया है छादी ताले में डालने की कोशिश करता लेकिन ताले के छेद में नहीं जाती हाथ कप कप जाता है इधर उधर चली जाती राह पर खड़ा पुलिसवाला वाला ये सब देख रहा है दया आई अक्सर ही नसरुद्दीन की सहायता को उसे आना पड़ता है आग तो उसने कहा कि मुल्ला तुम नाहक मेहनत कर रहे हो लाओ चाबी मुझे तो मैं खोल दूं मुला ने कहा चाबी तो मैं ही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 तुम्हारे जीवन में सुबास नहीं नींद के कारण तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं आनंद जागरण का लक्षण है, आनंद जागरण की छाया है सोया हुआ आदमी सदा ही में होता है नींद प्रफुल्लित हो ही नहीं सकती बेहोशी है कैसे प्रफुल्लता होगी तो तुम बेचैन हो परेशान हो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 इतने से भेद के अतिरिक्त संसारी में और साधु में कोई भेद नहीं है पापुण्य का भेद नहीं है होश और बेहोशी का भेद है लेकिन आत्में पड़ जाती फिर उन्हीं के ढर्रे में हम सोचे चले जाते हिम्मत करो आत्मा को छोड़ो बासी उधार आत्मों से सोचने का कोई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 क्स टायलट साबुन रेडियो सुनते वक्त लक्ष टायलेट साबुन जहां देखो वहां लक्स टायलट साबुन इतनी बार दोहराया जाता है कि तुम्हें याद ही नहीं रहता कि उसका संस्कार भीतर बैठता जा रहा है फिर एक दिन तुम बाजार गए साबुन खरीदने दुकानदार पूछता कौन सा साबुन तुम कहते हो लक्ष टायबुन और तुम सोचते हो तुम सोच के कह रहे हो तुम सोचते हो तुमने बड़ा शोध की है कि कौन सा साबुन श्रेष्ठ साबुन है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 उनके आंख से आंसू बहने लगे उन्होंने कहा मुझे क्षमा करो द्वार खोलो मेरे भीतर डर होगा भेद कैसे हो सकता है परमात्मा सब में तो इतनी ही से बात से क्या फर्क पड़ेगा कि वो मेरी पत्नी थी कभी भय मेरे भीतर है मैं डरा होगा शायद वह तो किसी और आसक्ति के कारण से ना भी आई हो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 लेकिन वह ग्रंथि भी हमारे भीतर गहरी पड़ी समझने की हमें फिक्र नहीं अभ्यास करना है तुम ये बात ही भूल गए हो कि समझ पर्याप्त है मैं तुमसे कहता हूं यह रहा दरवाजा इससे निकल जाओ दाएं तरफ मत जाना वहां दीवार है जाओगे तो टकराओगे तुम कहते हो ठीक अब अभ्यास कैसे करें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 प्रतिज्ञा करता हूं कि चाहे लाख चित्त में विचार उठें, भावना उठें, आकर्षण उठें, मगर कभी अब तुझसे ना निकलूंगा दरवाजे के सामने कसम खाओगे कि व्रत लेता हूं कि अब सदा तुझसे ही निकलूंगा बात समझ में आ गई तो अभ्यास अपने आप हो जाता है अभ्यास ना समझ करते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 बेईमान इसलिए कि ये दिखाना ये चाहता है कि समझ में तो मुझे आ गया मैं कोई ना समझ तोड़ी हूं समझ में तो मुझे बात आ गई कि ये काम ठीक नहीं अब अभ्यास अभ्यास का मतलब है कल छोड़ूंगा पहले दंड बैठक लगाऊंगा सिर के बल खड़ा होगा माला फेरूंगा मंदिर जाऊंगा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 पहले ही ठीक थी बात उतनी काफी था तुम देखते हो तुम्हें पता है तुम्हें अपनी जिंदगी से पता है तुम्हें अपने पास पड़ोसियों की जिंदगी से पता है। लोगों की जिंदगी हो गई वो सिगरेट छोड़ने में लगी जैसे जिंदगी में एक ही काम था करने योग्य सिगरेट छोड़ना मैं इस लोगों को जानता हूं जो तीस साल से सिगरेट छोड़ने में लगी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 वैसी दुनिया में बहुत भीड़ है तुम जरा जल्दी स्थान खाली कर दोगे इतने परेशान ना हो और 30 साल हो गए और तुमसे सिगरेट नहीं छूटती और अगर 50 साल की कोशिश के बाद सिगरेट छोड़कर मरे भी और परमात्मा तुमसे पूछेगा क्या करके आए तो किस मुंह से कहोगे कि सिगरेट छोड़ के आए शर्मा झुक जाएगा कि पचास साल में सिगरेट छोड़ी पहले तो पकड़ी यही मूलता थी नंबर एक की गलती तो वही हो गई पकड़ने को और भी चीजें थी दुनिया में सिगरेट पकड़ी फिर छोड़ने में 50 साल लगा दी और तुम सोचते हो छोड़ के कोई बड़ा गुण हो जाएगा अक्सर लोग सोचते चरित्रवान अगर कौन सिगरेट नहीं पीता पान नहीं खाता तमाकू नहीं खाता ये चरित्रवान ये कोई गुणवत्ताएं हैं तब तो तुम ये भी कहने लगो कल कि मैं पत्थर नहीं खाता मिट्टी नहीं खाता ये भी गुण हो जाएंगे ख्याल रखना व्यर्थ की बातों में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 एक बात अद्भुत और इस देश के धनपतियों में अपने किस्म के अद्भुत आदमी थे सोहनलाल कोठारी उनका मुझसे बहुत लगाव था रात मेरे पास बैठे थे कहने लगे कि आपसे तो क्या छिपाना सत्तर साल तो उनकी उम्र हो गई कहने लगे मैंने जीवन में चार बार ब्रह्मचर्य का व्रत लिया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 और मैंने कहा पहले ये तो पूछो कि चौथी बार काम आया या फिर पांचवी बार थक गए और फिर व्रत लेना बंद कर दिए। सोहनलाल ईमानदार आदमी थे उन्होंने कहा आप ठीक कहते है हैं, उनकी आंख से आंसू आ गए कि पांचवी बार मैंने व्रत नहीं लिया इसलिए नहीं कि व्रत पूरा हो गया इसलिए कि पूरा होते नहीं था और बार बार विषाद होता था व्रत लेके तोड़ता था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 उस वक्त उन्हें याद नहीं अपनी अपने अचेतन की अपने मन की वृत्तियों की अपने अतीत की कुछ भी याद नहीं ये क्षण का प्रभाव है घर पहुंचते पहुंचते अर्चने शुरू हो जाएंगे। घर पहुंचते पहुंचते पछताने लगेंगे कि ये मैंने क्या कर लिया लेकिन अब किससे कहो अब कहना ठीक भी नहीं अब चुपचाप साध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 दो मेरी आंखें रही कि न रही क्या फर्क पड़ता है काम चला लूंगा लेकिन संयोग की बात कुछ दिन बाद उसके महल में आग लग गई वे चौंतीस आंखें एकदम बाहर हो गई उन चौतीस आंखों को याद भी ना आई आई याद बाहर जाके आई सब भागे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 जब जरूरत ना हो तो दूसरों की आंखें भी काम आ सकती हैं, लेकिन जब असली जरूरत हो तो अपनी ही आंख काम आती है। मैं तुम्हें तुम्हारी आंख कैसे खुल जाए बस इसकी प्रक्रिया देना चाहता हूं अभ्यास इत्यादि से मुझे कोई रस नहीं तुम अपने पर मत। अभ्यास का अर्थ होता है थोपना जबरदस्ती ठोंकना पीटना अपने को किसी तरह ढालना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 बड़ोस लोग इकट्ठे हो गए इसको नग्न दरवाजे पर खड़ा देखकर क्या हो गया उसने कहा कुछ नहीं हो गया मुझे बात दिखाई पड़ गई मैं महावीर का अनुग्रहित उससे भी ज़्यादा अनुग्रहित अपनी पत्नी का उसने चोट ठीक मार आज ही सुनकर लौटा था मन में बात गूंज रही थी और उसने चोट मार दी उसने कहा क्या तुम अभी छोड़ सकते हो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 जपो ही मत तभी असली जप शुरू होता है ये बात तुम्हें विरोधाभासी लगेगी मगर मेरी भी मजबूरी बात ही ऐसी मैं भी क्या करूं अजपा ही असली जप है और जब सब नाम खो जाते हैं तो असली नाम का स्मरण सस्ता है और जहां ना हरि नाम है और ना राम का नाम है वहीं वही भजन है जहां बिल्कुल चित्त निर्विकार उस दशा का नाम ध्यान है ध्यान स्वभाव है तीसरा प्रश्न आपने कल कहा कि प्रेम को तोड़ना मत क्योंकि प्रेम ही प्रवेश द्वार है परमात्मा का मेरा प्रेम सपनों भरा है इस बोध से प्रेम टूटने लगता है क्या करूं कि प्रेम रहे लेकिन सपना टूट जाए मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं तुम उस प्रेम की बात नहीं समझ रहे हो मैं कुछ कह रहा हूं तुम कुछ समझ रहे हो तुम्हारा तो प्रेम सपना ही है तो जैसे ही तुम याद करोगे कि यह सपना है तुम्हारा प्रेम टूट जाएगा जो प्रेम याद करने से कि यह सपना है टूट जाए जान लेना वो प्रेम झूठा है अभी असली प्रेम जन्मा नहीं। जो प्रेम यह सपना है ऐसा जानने पर भी ना टूटे सपना टूट जाए और प्रेम बेहतर रहे तो जानना कि असली प्रेम का अविर्भाव हुआ है यही कसौटी जिस बात को सोचने से कि यह सपना है समाप्त हो जाती हो जाहिर है कि वह सपना ही थी तुमने कभी रात प्रयोग करके देखा सपने में करके देखो ना देखा हो तो कीमती होगा गहरे अनुभव में ले जाएगा रोज रात सोते समय एक बात याद करके सो कि आज जब मुझे सपना दिखाई पड़ेगा तो मुझे एक बात एकदम से याद आ जाएगी कि यह सपना है ऐसा एक ही रात में नहीं हो जाएगा लेकिन तीन महीने और छह महीने के बीच में अगर तुम रोज नियम से यह स्मरण करके सोते रहते घटना घटेगी और घटेगी तो तुम्हें बड़ा अद्भुत अनुभव दे जाएगी रोज सोते वक्त और जब मैं कहता हूं सोते वक्त तो मेरा मतलब यह नहीं कि आधा घंटे पहले घंटे भर पहले जब ठीक तुम जागने से नींद में जा रहे हो जब जागना समाप्त हो रहा है और नींद उतर रही है जब पहले पहले नींद के हल्के झोंके आने लगे थोड़े से जागे भी हो थोड़े से सो भी गए तंद्रा की दशा है एकदम सो भी नहीं गए हो रास्ते पर चलती हुई कारों की आवाज सुनाई पड़ रही है एकदम सो भी नहीं गए हो बच्चा रो रहा है उसकी आवाज दूर से आती हुई मालूम पड़ रही लेकिन एकदम जागे भी नहीं हो मध्य में हो जागने से सोने की तरफ जा रहे हो जल्दी ही सब खो जाएगा अंधकार उतर रहा है जल्दी ही अंधकार घेर लेगा ये घड़ी है याद करने की इस घड़ी में याद करते सो कि आज रात जब मुझे सपना आए तो याद भी आए एकदम से प्रगाढ़ता से कि यह सपना है तीन और छह महीने के बीच किसी दिन यह याद आएगी निश्चित आएगी मन के नियम के अनुसार आनी ही चाहिए और जिस दिन यह याद सपने में आ जाएगी कि यह सपना है तुम चकित हो जाओगे उसी समय ठीक उसी क्षण सपना टूट जाएगा उसी क्षण नींद खुल जाएगी एक क्षण भी नहीं खोएगा लेकिन ये वृक्ष हैं हरे इनके पास तुम बैठ के सोचते रहो तीन महीने से छह महीने तक कि ये सपना तीन साल से लेकर छह साल तक या तीन जन्मों से लेकर छह जन्मों तक कि ये सपना तो भी वृक्ष विदा नहीं हो जाएगा तुम्हारे सपना कहने से वृक्ष विदा नहीं हो जाएगा वृक्ष रहेगा तुम कितना ही कहो सपना लाख समझाओ कि सपना सपना मान के अगर वृक्ष में से निकलने की कोशिश करोगे सिर टूटेगा यथार्थ यथार्थ है तुम्हारे सोचने से बदलता नहीं हाँ लेकिन सपना सपना है तुम्हारे सोचने से बदल जाता है तुमने पूछा है आप कहते हैं प्रेम को तोड़ना मत क्योंकि प्रेम ही प्रवेश द्वार है परमात्मा का निश्चित कहता हूं प्रेम को तोड़ना मत लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं कह रहा हूं प्रेम को सपनों से जोड़ना सपनों से तो तोड़ना ही प्रेम को मत तोड़ना प्रेम के ही दुश्मन मत हो जाना प्रेम को नष्ट करने मत लग जाना ऐसा तुम्हारे साधु संन्यासी करते रहे प्रेम को ही नष्ट कर देते घबराहट में क्योंकि उन्हें एक डर पैदा हो गया कि प्रेम जब भी होता है सपनों में ले जाता है प्रेम है तो डर है। जरा सा प्रेम लग जाए और उपद्रव शुरू हो जाता है छोटा सा प्रेम छोटा सा लगाव पूरा संसार उसके पीछे चला आता मैंने सुना है एक महात्मा मर रहा था उसके शिष्य ने उसने पूछा शिष्य ने कि गुरुदेव अब आप जाते कोई आखिरी संदेश मरते महात्मा ने आंख खोली और कहा एक बात ख्याल रखना कभी दिल्ली मत पालना और वो मर गया इसकी व्याख्या भी नहीं कर गया कि मामला क्या है अब ये किसी शास्त्र में लिखा भी नहीं कि बिल्ली मत पाना है शिष्य में बहुत शास्त्र खोजे कहीं इसका सूत्री ना मिले सब तरह की जिज्ञासाएं शास्त्रों में है मगर बिल्ली और ये सज्जन मर भी गए कह के अब किससे पूछे लेकिन खोजबीन करता रहा किसी और बुजुर्ग महात्मा से पूछा उसने कहा कि मुझे पता है मुझे तेरे गुरु की कहानी मालूम तू सुन और ठीक कहा तेरे गुरु ने बिल्ली मत पालना बिल्ली पाल के तेरा गुरु बर्बाद हुआ उसने कहा आप कहिए क्या है सूत्र का राज उसने कहा तेरा गुरु जंगल गया सब छोड़ के सिर्फ दो लंगोट अपने साथ ले गया लेकिन एक झंझट आ गई लंगोट धोके डालता चूहे काट जाते किसी गांव के आदमी से पूछा कि भाई क्या करूं ये बड़ी मुसीबत है बिल्ली पाल लो चूहों को खा जाएगी मामला साफ हो जाएगा उसने बिल्ली पाल ली लेकिन बिल्ली पालने पर कोई मामला थोड़ी समाप्त होता है मामले समाप्त ही नहीं होते शुरू भर करो अब बिल्ली को दूध चाहिए नहीं तो बिल्ली जाती है जब देखो तब अल्टीमेटम दे के खड़ी हो जाए कि चले दूध चाहिए तो फिर गांव के लोगों से पूछा उन्होंने कभी ऐसा करो कि हम तुम्हें कब तक दूध देते रहें? तुम एक गाय ही ले लो हम गाय दे देते हैं सब गांव लो के लोग मिलकर तुम जानो तुम्हारा काम बिल्ली के पीछे गाय आ गई अब गाय आ गई तो और झंझट शुरू हुई घास पात चाहिए गाँव के लोगों ने कहा हम कब तक तुम्हें घास पात देते रहेंगे अब ये थोड़ी हम करते रहे वो जो जमीन तुम्हारे आस पड़ी है तुम उसमें घास पात उगाने लगो ये सब काम में हरी भजन का समय ही ना रहे घास पात तो गाओ गाय को चराने ले जाओ गाय को स्नान करवाओ दूध लगाओ बिल्ली को पिलाओ बिल्ली चूहे खाए तुम्हारे लंगोट बचे इन लंगोट के पीछे बड़ा लंबा और बचे क्या आखिर में लंगोट उसने गांव के लोगों से कभी तो बहुत मुसीबत हो गई मैं आया था हरी भजन को उन लगा कपास हरिभजन कब कप करूं? उन्होंने कहा तुम ऐसा करो कि गांव में एक विधवा है उसको वैसे काम नहीं है कोई दो रोटी वो भी खाती रहेगी वो संभाल लेगी तुम्हारी गाय को भी तुम्हारी खेतीबाड़ी को भी घास भी उगा देगी गेहूं भी निकाल देगी कुछ साग सब्जी भी उगा देगी बात जु और दयापूर्ण मालूम पड़ी विधवा आ और झटें बढ़ी भली महिला थी साधु के कभी पैर भी दबा दे कभी सिर में दर्द हो सिर भी दबा दे फिर धीरे धीरे लगाव बन गए गांव के लोगों ने कहा कि महात्मा जी आप दीवार करो क्योंकि यह बात ठीक नहीं गांव में चर्चा चलती विवाह करवा दिया बच्चे पैदा हो गए लंगोटी के पीछे तुम देख रहे हो कैसा संसार आता गया इसलिए उस महात्मा ने कहा तेरे गुरु ने तुझे ठीक ही कहा उसने सार कह दिया उसकी जिंदगी इसी में गई वो तो उससे सार की बात कह गया बस एक भर ख्याल रखना दिल्ली भर मत पाल लोग डर गए हैं प्रेम से क्योंकि प्रेम बिल्ली पालना है प्रेम से भयभीत हो गए क्योंकि जहां प्रेम आया आसक्ति आई मोह आया फैलाव आया विस्तार आया भटकाव हुआ लोग प्रेम से डर गए तो लोगों ने कहा प्रेम के स्रोत को ही नष्ट कर दो प्रेम पाप है लेकिन जब तुम प्रेम को पाप समझ लोगे तो फिर परमात्मा को कैसे पुकारोगे फिर प्रार्थना कैसे करोगे प्रेम शून्य हृदय प्रार्थना में कैसे खुलेगा फिर तुम्हारी प्रार्थना मुर्दा होगी उसमें जीवन नहीं होगा उसमें हृदय नहीं धड़केगा फिर तुम कैसे आकाश की तरफ आंखें उठाकर उसे पुकारोगे तुम्हारी पुकार में प्राण नहीं होंगे। तुम्हारी पुकार नपुंसक होगी तुम्हारी पुकार में प्राण तो हो सकते हैं प्रेम के कारण इसलिए मैं तुमसे यह कहता हूं प्रेम को मार मत डालना प्रेम को गलत से मत जोड़ने देना और प्रेम को जिंदा रखना जीवन की साधना ऐसी है जैसे तुमने किसी नट को रस्सी पर चलते देखा हो न बाए गिरना ना दाए गिरना मध्य में संभालना कला है जीवन बड़ी कला है बड़ी से बड़ी कला है और सब कलाएं तो फीकी हैं। और इस कला का सारसूत्र क्या है मध्य में संभालना न इधर गिरना ना उधर अगर बाएं ज्यादा झुके तो बाएं गिर जाओगे अगर दाए ज्यादा झुके तो दाएं गिर जाओगे अगर प्रेम को हर किसी चीज से लग जाने दिया तो उलट जाओगे हजार तरह के उपद्रव में और अगर इस डर से कि प्रेम उलझाता है प्रेम को नष्ट ही कर दिया काठ ही डाला प्रेम की जड़ें ही उखाड़ दी हृदय से तो फिर परमात्मा को कैसे पुकारोगे? फिर तलाश कैसे होगी फिर भजन कैसे जन्मेगा फिर प्रीति कैसे उमगेगी प्रार्थना प्रेम का ही तो अभिनव रूप है क्या है प्रार्थना परमात्मा की तरफ लग गया प्रेम प्रार्थना है इसलिए मैं तुमसे ये कठिन बात करने को कह रहा हूं करीब करीब असंभव लगती है यह बात लेकिन हो जाती है खडक की धार पर चलना है दुर्गम है लेकिन संभव है और दुर्गम है इसलिए चुनौती है और दुर्गम है और चुनौती है इसलिए आत्मा का इससे जन्म होता है प्रेम को गलत से मत जोड़ो धन से मत जोड़ो मकान से मत जोड़ो दुकान से मत जोड़ो लेकिन मार मत डालना प्रेम को मुक्त करो व्यर्थ से और समर्पित करो सार्थक को प्रेम को खींचो पृथ्वी से और उड़ाओ आकाश की तरफ प्रेम को समेटो क्षुद्र से और विराट के चरणों में अर्पित करो बनाओ नैवेद्य प्रेम ही भटकाता है प्रेम ही पहुंचाता है इसलिए बड़े सजग होकर चलने की बात है जो प्रेम तुमने अपनी पत्नी को दिया है पति को दिया है उस प्रेम को परमात्मा तक पहुंचने दो उस प्रेम को पत्नी पर ही मत रुक जाने दो क्योंकि पत्नी के पीछे भी परमात्मा छिपा है थोड़ा और गहरा जाने दो पत्नी में परमात्मा को थोड़ा तलाशो तुमने जो प्रेम अपने बेटे को दिया है उसको वही मत रुक जाने दो प्रेम अगर रुके ना और बहता ही चला जाए तो जैसे हर नदी सागर पहुंच जाती हर प्रेम परमात्मा तक तो पहुंच जाता बस रुके ना अटके ना अटके तो हाथ में कुछ भी नहीं लगता नदी सूख जाती किसी मरुस्थल में खो जाती डबरा बन जाती गंदगी और हाथ कुछ भी नहीं आता बहती रहे किसी जगह रुके ना यही भक्ति का मार्ग है सपने तो जाएंगे सपने कितने ही प्यारे हों सपने कितना ही बचाओ बचाना सकोगे मैंने सुना है एक आदमी ने जाके डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मुझे बराबर यही सपना दिखता है कि मेरे पास होकर सुंदर सुंदर लड़कियां तेजी से भागी जा रही इसमें तुम मुझसे क्या चाहते हो डॉक्टर ने कहा मैं इसमें क्या करूं उस आदमी ने कहा आपको ऐसी दवा दीजिए कि या तो उन लड़कियों की रफ्तार कुछ कम हो या मेरी रफ्तार कुछ बढ़ जाए सपनों में भी लोग व्यवस्थाएं जुटा रहे मैंने सुना है मुल्ला नसुद्दीन आधी रात बीच नींद आंख खोलकर अपनी पत्नी से बोला जरा मेरा चश्मा ला पत्नी चश्मा उठा दिलाई उसने कहा आधी रात चश्मे की क्या जरूरत मुल्ला ने कहा एक बड़े ही प्यारा सपना देख रहा हूं तो, तो जानती है कि मेरी आंखें ठीक से देख नहीं पाती सब धुंधा धुंधा मालूम हो रहा लोग सपनों को भी चश्मे लगा के देख लेना चाहते हैं। सपने भी धुंधले ना हो सपनों को भी तुमने सच समझ रखा है जितनी देर सच समझ रखा है वे सच है तुमने उनमें सच्चाई डाल दी अपनी मान्यता से फिर तुम बैठे रहो प्रतीक्षाएं करते रहो सपने चलते रहेंगे हाथ कुछ भी ना आएगा आना किसी का आज भी मुमकिन नहीं मगर क्यों देर से श्रृंगार किए जा रही हूं मैं लोग करते जाते श्रृंगार आता कोई नहीं कोई कभी नहीं आया मगर श्रृंगार कर रहे हैं कि आता होगा कोई आता होगा कोई आता ही होगा तुम्हारी जिंदगी में कौन कब आया क्या हुआ तुम्हारी जिंदगी में खाली की खाली मगर प्रतीक्षा है बैठे राह देख रहे आज नहीं कल कल नहीं परसों आशा का दिया जलाए बैठे आशा का दिया ही संसार है आशा के दिए को फूक दो न कोई कभी आया है न कोई कभी आएगा भविष्य की तरफ आंखें मत अटकाए बैठे रहो उसी के कारण तुम वर्तमान से चूके जा रहे हो और परमात्मा अभी है यहां है और तुम्हारी आंखें आगे अटकी सपने का अर्थ क्या होता है जो नहीं है उसमें जो हो सकता है उसमें जो कभी हो शायद उसमें आशा में, और जो है जो अभी है जिसने तुम्हें चारों तरफ से घेरा है बाहर और भीतर जिसका स्पंदन है उससे तुम चूके जा रहे हो सपनों के कारण आदमी सत्य से चूका जा रहा है तो मैं तुमसे कहता हूं सपनों से तो प्रेम को अलग कर लो लेकिन प्रेम को नष्ट मत कर डालना सपनों से प्रेम को अलग करो और प्रेम को परमात्मा के चरणों में चढ़ाओ फूल बहुत चढ़ा चुके तुम परमात्मा के चरणों में वे फूल तुम्हारे नहीं है इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी रह गई पूरी नहीं हुई तुम्हारा तो एक ही फूल है अगर कभी चढ़ाना हो तो वो प्रेम का फूल मनुष्य का फूल क्या है उसका प्रेम गुलाब की झाड़ी पर गुलाब खिलता है मनुष्य की झाड़ी पर कौन खिलता है प्रेम लेकिन लोग बड़े बेईमान आदमियों को तो धोखा देते हैं परमात्मा को भी धोखा देते गुलाब की झाड़ी से फूल तोड़ लेते हैं। परमात्मा के चरणों में चढ़ा देते हैं। अपना कुछ लगता ही नहीं फूल था झाड़ी का चरण परमात्मा के अपना कुछ लेना देना नहीं और सोचते हैं कि बहुत कुछ काम करा है प्रार्थना करा है पूजा करा है अपना फूल चढ़ाओ चैतन्य का प्रेम का ध्यान का अपनी जीवन ऊर्जा को चढ़ाओ तुम्हारे भीतर सर्वश्रेष्ठ क्या है उसे चढ़ाओ तुम्हारे भीतर सर्वश्रेष्ठ प्रेम है उसको चढ़ा ही तुम पाओगे मैं यही सात साल से औषालय में अपनी औषधि खोजती रही लेकिन वह नहीं मिली अब मैं थकी हारी आपके पास आई हूँ कृपया मुझे मेरा मार्ग बताए प्रभु मैं घंटों रोती रहती हूँ और पूछती हूँ कि मैं कौन क्यों हूँ ध्यान में भी वर्षों चीख चिल्लाकर यह प्रश्न पूछती रही लेकिन आपने उत्तर नहीं दिया या हो सकता है उत्तर मुझ तक नहीं पहुंचा मेरी स्थिति कृष्ण की गोपियों जैसी है जिन्हें कृष्ण को छोड़कर कहीं भी दिल नहीं लगता था मेरे लिए तो बस आप ही मैं क्या करूं पूछा है कुंदन ने जन रज ऐसी विधि जाने जीव था क्यों ठहराया इस सूत्र को हृदय गम करो इससे उतर जाने तो भीतर और सब अपने से हो जाएगा खोज में ही भूल है खोज में ही भ्रांति है जो परमात्मा को खोजने निकलेगा उतना ही दूर निकलता जाएगा क्योंकि परमात्मा दूर नहीं है कि खोजने जाओ परमात्मा पास है खोज में तुम दूर निकल जाते हो अगर परमात्मा पास है तो कहीं जाना नहीं है जागना है जाने की भाषा छोड़ो कुंदन कह रही है मैं यहां सात साल से औषधालय में अपनी औषधि खोजती रही खोज के कारण ही चुप थी रही खोजोगे भटकोगे मगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खोज नहीं होनी चाहिए खोज करनी होती है मगर खोज से परमात्मा मिलता नहीं खोज करनी होती है फिर एक दिन समझ के खोज छोड़ देनी होती है। तब मिलता है ये मत समझ लेना कि जिसने खोज नहीं की उसको मिली गया बहुत जिन्होंने खोज नहीं की उनको नहीं मिला है जिन्होंने खोज नहीं की उनको तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि उनके भीतर अभी नहीं जगी उनके भीतर प्रेम का विरभाव नहीं हुआ है उनकी आंखों में अभी आंसू भी नहीं आए अभी पुकार भी नहीं पैदा हुई अभी लपट नहीं उम और जो खोज हैं वे भी नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे खोज में ही संलग्न हो जाते उनकी सारी जीवन ऊर्जा खोज में ही लग जाती खोज का मतलब ही होता है कि परमात्मा दूर है हमने ऐसा मान लिया खोज का मतलब है हमने मान लिया कि परमात्मा को खो दिया है कुंदन परमात्मा को खोया कब जैसे मछली ने सागर नहीं खोया है ऐसे हमने परमात्मा नहीं खोया है और मछली तो चाहे तो सागर खो भी सकती है क्योंकि सागर के अतिरिक्त और स्थान भी हम तो चाहे तो भी सागर को खो नहीं सकते क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त और कोई स्थान नहीं हम उसमें ही जन्मते उसमें ही जीते उसमें ही समाप्त होते अब खोज छोड़ो खोज काफी हो चुकी अब घड़ी आ गई खोज छोड़ देने की अब तो खोज को भी जाने दो मैं यही सात साल से औषधालय में अपनी औषधि खोजती रही तुम रुग्ण कब हो बीमार कब हो औषधि की जरूरत क्या है समस्या ही नहीं है कोई इसलिए समाधान भी नहीं मिलेगा समस्या झूठी है और सब समाधान झूठे सब प्रश्न बनावटी हैं, सब उत्तर भी जब मैं अब मैं थकी हारी आपके पास आई हूं थककर और हारकर ही कोई आता है यही खोज का लाभ है थकाती है हराती है हारे को हरिनाम जब कोई खोज खोज के खोज खोज के थक के गिर जाता है उसी क्षण मिलन हो जाता है जब तक खोज जारी है तब तक अहंकार जारी है तब तक ये भाव जारी है कि मैं कुछ कर लूंगा मेरे किए कुछ हो जाएगा खोज से हारने का क्या अर्थ होता है कि मेरे किए कुछ भी ना होगा मैंने सब किया कर लिया जो हो सकता था सब फिर भी कुछ नहीं होता इस आत्यंतिक विषाद की घड़ी में असहाय कोई गिर पड़ता है ढेर हो जाता है उसी घड़ी मिलन हो जाता है क्योंकि उसी घड़ी तुम मिट गए और परमात्मा ही शेष रह जाता है जब तक खोज है तब तक खोजी है जब खोज बिल्कुल हार गई आत्यंतिक रूप से हार गई परिपूर्ण रूप से हार गई खोजी गिर गया फिर परमात्मा के सिवाय और कौन है कुंदन ठीक हुआ अब ठीक घड़ी करीब आ गई अब मैं थकीहारी आपके पास आई हूं कृपया मुझे मेरा मार्ग बताएं, अब तो मार्ग की कोई जरूरत नहीं यही मार्ग है अब इसी हार में पूरी तरह डूब जाओ अब खोज की बात को फिर मत उठाना अब प्रश्न और खोज इत्यादि सब जाने दो अब डूबो और इसी डूबकी में उबराओगे धन्य भागी हैं वे जो डूब जाते क्योंकि डूबने में ही उबरना है ये मंजिल कुछ ऐसी है कि मछधार में डूबने से मिलती है मैं घंटों रोती रहती हूं और पूछती हूं कि मैं कौन हूं क्यों हूं इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा इसका कोई उत्तर नहीं है और जो भी उत्तर मिलेंगे सब झूठ होंगे तब तुम्हें हैरानी होगी तो फिर हो तो ये क्यों कहा है ज्ञानियों ने कि पूछो कि मैं कौन हूं ये इसीलिए कहा है कि पूछो पूछो थको हारो ये प्रश्न ऐसा है इसका कोई उत्तर नहीं सोचते को उत्तर मिलेगा कि पूछ रहे मैं कौन हूं उत्तर आएगा कि तुम दुकानदार हो कि तुम डॉक्टर हो कि तुम पुरुष हो कि तुम स्त्री हो कि तुम सुंदर हो कि तुम बुद्धिमान हो कि कुरूप हो कि बुद्ध हो कोई उत्तर आएगा कोई उत्तर नहीं आएगा प्रश्न पूछते पूछते पूछते पूछते धीरे धीरे प्रश्न भीख हो जाएगा एक सन्नाटा रह जाएगा वही सन्नाटा उत्तर है वही शून्य उत्तर है बाकी सब उत्तर बेकार है मैंने सुना है रोज एक महा पान की दुकान में जाते दुकानदार का अभिवादन करते काउंटर पर रखे लाइटरों में से एक से अपनी सिगरेट सुलगाते और फिर अभिवादन करके चले जाते यह क्रम कई सप्ताह चला तो दुकानदार अधीर हो उठा एक दिन जैसे ही उन महासिव जी ने दुकान में प्रवेश किया तो उसने पूछा जरा यह तो बताइए कि आप हैं कौन आप मुझे नहीं जानते मैं वही तो हूं जो रोज आपके यहाँ आके सिगरेट सुलगा सब उत्तर ऐसे ही होंगे किसी का बेटा हूं किसी का पति हूं किसी की पत्नी हो किसी की मां हूं किसी धर्म में पैदा हुआ हूं किसी देश में पैदा हुआ हूं कोई रंग कोई रूप ये सब ऊपर ऊपर है तुम्हारा ना तो कोई नाम है ना तुम्हारा कोई पता है तुम अनाम परमात्मा भी अनाम है तुम परमात्मा हो खोजने वाले में ही जिसकी खोज हो रही है वह छिपा है तुम बाहर तलाश रहे हो वह भीतर हंस रहा है तुम बाहर टटोल रहे हो वो भीतर बैठा मजा ले रहा है वो ये देख देख के हंस रहा है कि खूब मजा चल रहा है मैं इधर भीतर बैठा हूं इधर बाहर खोज चल रही है परमात्मा तुम पर हंस रहा है तुम छोड़ो सब खोज ये प्रश्न भी जाने दो सक्रिय ध्यान में भी वर्षों चीख चिल्ला कर यह पूछते रहे, लेकिन आपने उत्तर नहीं दिया उत्तर है ही नहीं जो भी उत्तर दिए जाएंगे व्यर्थ होंगे यह हो सकता है उत्तर मुझ तक नहीं पहुंचा उत्तर है ही नहीं पहुंच जाता तो गलत उत्तर पहुंचता कुंदन ठीक रास्ते पर है गलत रास्तों पर उत्तर मिल जाते ठीक रास्तों पर सब प्रश्न खो जाते उत्तर नहीं मिलते एक ऐसी अवस्था आ जाती चेतना की जिसको हम कहें निस्स वही समाधि मेरी स्थिति कृष्ण की गोपियों जैसी है जिन्हें कृष्ण को छोड़कर कहीं भी दिल नहीं लगता था मेरे लिए तो बस आप ही मैं क्या करूं अब और करने को कोई सवाल भी ना रहा प्रेम का आविर्भाव हो जाए फिर कुछ और करने की बात नहीं फिर सब कृत्य छोटे फिर कुछ भी करोगे तो प्रेम से ऊपर ले जाने वाला नहीं हो सकता और सब विधि विधान उनके लिए है जिनके जीवन में प्रेम का अभाव है वे सब छोटी बातें काम चलाओ बातें योग है तप है त्याग है मगर उनके लिए है जिनके जीवन में प्रेम नहीं जिनके जीवन में प्रेम है उन्हें फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं सब योग ठीक सब विधि विधान ठीके बस अब इस प्रेम में ही डूब जाओ सी घड़ी की तरफ तुम्हें लाने की कोशिश में लगा हूं और मुझसे जो प्रेम है उसे मुझसे ही प्रेम मत बना लेना अन्यथा अटकाव हो जाएगा मेरे पार देखो मुझे ज्यादा से ज्यादा द्वार समझो द्वार पर कोई अटकता नहीं द्वार से देखता दूर आकाश आकाश में उड़ते हुए पक्षी दूर चांद तारे आकाश में उड़ते हुए शुभ्र बादल द्वार पर कोई अटकता नहीं मुझ पर अटकना मत मैं बस द्वार हूं नानक ने गुरु को द्वार कहा है ये ठीक कहा है और इसलिए नानक ने अपने मंदिरों को गुरुद्वारा कहा है, ठीक कहा है द्वार ही है मंदिर मंदिर में परमात्मा नहीं है सिर्फ द्वार है परमात्मा तो इस विराट में छाया हुआ है द्वार पर मत अटक जाना द्वार के पार देखो द्वार का अतिक्रमण करो ठीक घड़ी आ गई खोज कर ली बहुत प्रश्न पूछ लिया बहुत अब प्रेम में मग्न होकर नाचो अब गुनगुनाओ अब गीत गाओ क्योंकि परमात्मा उपलब्ध ही है अब परमात्मा को जियो बड़ी हिम्मत चाहिए परमात्मा जीने के लिए और उसी हिम्मत के लिए मैं तुम्हें प्रेरणा दे रहा हूं मेरी सारी प्रेरणा यही है कि तुम इसी क्षण परमात्मा को जीना शुरू करो तुम यह मत कहो कि हम कल खोजेंगे और परसों जियेंगे तुम अगर हिम्मत हो तो तुम इसी क्षण परमात्मा के साथ एक हो तुम एक हो ही सिर्फ हिम्मत की कमी के कारण घोषणा नहीं कर पाते डर जाते हो घबरा जाते हो हो जाने दो घोषणा आप जो बीते तुम्हारे पास उन क्षणों की वह अपूर्व सुबह अब भी मेरे पास कैसे कहूं कि वे क्षण बीत गए वे क्षण तो जीत गए वे क्षण ही बीते हैं जो तुमसे रीते तुम्हारे पास बीते क्षण बीतते नहीं जीतते विधि को विधि के विधान को मेरे पास तुम्हें परमात्मा की थोड़ी सन्निधि मिले तो मेरा काम पूरा हुआ तुम्हें थोड़ी सुवास मिले एक किरण मेरे द्वार से तुम तक परमात्मा की पहुंच जाए बस एक किरण तुम्हारे हाथ आ जाए तो पूरा सूरज तुम्हारे हाथ आ जाएगा फिर एक किरण के धागे को पकड़ के आदमी सारे सूरज को पा ले सकता है पहली किरण ही असली सवाल है कुन ठीक घड़ी आ गई इस अवसर को खो मत जाने देना अब फिर खोज शुरू मत कर देना अब फिर प्रश्न मत पूछने लगना छोड़ो प्रश्न छोड़ो खोज इसी क्षण से परमात्मा को जीना शुरू करो नाचो उत्सव मनाओ परमात्मा उपलब्ध आज इतना